गीता तत्वचिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति 138 गौतमी का दृष्टान्त गौतमी का एक पात्र पुत्र कालकवलित हो गया वह उसके शव से लिपटकर विलाप करने लगी वह संस्कार के लिए भी शव को छोड़ नहीं रही थी किसी ने आकर उससे कहा हरी गौतमी भगवान तथागत पास ही हैं वे तो बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं तो अपने मृत बेटे को उनके पास ले जा वे उसे जीवित कर देंगे सुनकर गौतमी में आशा का संचार हुआ वह अपने बेटे के शव को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और रो रो कर उनसे अपनी जात अति आरती निवेदित की भन्ते यह मेरा इकलौता पुत्र है इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, आप कृपा करके इसे जीवित करके मुझे भी जीवन दान दीजिए बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा गौतमी मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवन दान दूंगा पर एक शर्त है तुम किसी घर से सरसों के तीन दाने ले आओ गौतमी में आशा का ज्वार उमर पड़ा अपने पुत्र के शव को भगवान बुद्ध के संरक्षण में छोड़ व सरसों के दाने लेता आने के लिए लपकी बुद्ध ने सावधान कर दिया पर गौतमी देखना ये दाने ऐसे घर के हों जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो किंतु इससे गौतमी की आशा दमित नहीं हुई उसने एक घर में पहुंचकर सरसों के तीन दाने चाहे दाने हाथ में ले उसने गृह स्वामिनी से पूछा अच्छा बहन यह तो बताओ तुम्हारे यहाँ कभी किसी की मौत तो नहीं हुई क्या पूछती हो बहन एक दो मौतें होती तो गिनाती इतनी मौतें हुई हैं कि कहाँ तक गिनाएँ अभी थोड़े ही दिन पहले मेरा एक लड़का चल बसा गौतमी का चेहरा बूझ गया उसने सरसों के दाने लौटा दिए वह आशा लेकर एक के बाद एक न जाने कितने घर गई और आशा का दीप बुझाकर लौटी उसे एक भी ऐसा घर न मिला जहां मौत न हुई हो पर इससे उसके भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो उठा उसका मुखमंडल ज्ञान की आभा से दीप्त हो उठा और नेत्र तृप्ति की चमक से तेजस्वी हो उठी उसे देखते ही बुद्ध बोले तुम्हारा चेहरा देख लगता है गौतमी कि तुम दाने ले आई हो लाओ दो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूँ गौतमी तथागत के चरणों पर गिर पड़ी भंते व कृतज्ञता बिगड़ी से बोली आपने मेरे मूझे नेत्र खोल दिए हैं आपने गौतमी को समझा दिया है कि मृत्यु ही प्राणी की नियति है मुझे कोई घर ऐसा न मिला जहाँ मृत्यु का खेल न हुआ हो आपने यह ज्ञान देकर मुझे तो जीवन दान दे ही दिया है यह झटका चिकित्सा है शाप थेरेपी है देवता की आराधना के कभी कामना पूर्ण होती है कभी नहीं होती और व्यक्ति इसी प्रक्रिया में से गुजरकर जीवन के महत्तर सत्यों को समझने की पात्रता अर्जित करता है एक सौ उनतालीस देवता शब्द का अर्थ इंद्री भी कुछ लोग देवता शब्द का अर्थ इंद्रियां भी करते हैं देव धातु से देव शब्द उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है चमकना प्रकाश देना अतः देवता यह है जो प्रकाश देता हो इंद्रियां भी अपने विषयों को प्रकाशित करने के कारण देवता है देवता का ऐसा अर्थ करने से बारहवें श्लोक का अर्थ यों होगा कर्म में सफलता की इच्छा करते हुए मनुष्य इस इस्लोक में इंद्रियों की उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से मिलने वाली सिद्धि जल्दी हासिल होती है इंद्रियों के माध्यम से ही सारे कर्म होते हैं पाँच कर्मेंद्रियों पाँच ज्ञानेंद्रियों और मन को ही लेकर सारा संसार है भगवान तो अत हैं इंद्रियों की पकड़ से परे हैं पर इंद्रियों के द्वारा कर्म की सिद्धि तुरंत अनुभव में आती है मुझे रसगुल्ला खाने की वासना है रसनेन्द्रिय का रसगुल्ले से संयोग रूप कर्म मेरी इस वासना को पूर्ण कर देता है इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ मनोनुकूल संयोग होने मात्र से मनुष्य की कामना चरितार्थ होती है किसी को यहाँ कर्म की सिद्धि कहा तो तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य तो इंद्रिय तृप्ति चाहता है और यह तृप्ति उसे कर्म ही प्रदान करता है इसीलिए वह इंद्रियों को भजता है अत इंद्रिय ईश्वर या आत्म तत्व की ओर उसका मन नहीं जाता यदि अनधिकारी व्यक्ति को ऊंचा ज्ञान दे दिया जाए तो वह उसको धारण नहीं कर पाता